यु कृत्न पदेकस्म कार्य सकमेतुक अतत्द सत्ता के राजस्व कहा गया तामस ज्ञान युवक एक, अह, एक ही कार्य में कृष्णव देह के अंदर और बाहर एक कार्य में यही सब कुछ है इससे अतिरिक्त कुछ नहीं अहेतुकम बिना प्रमाण बिना कारण एक एक कार्य में आशक्ता यही है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं अन्य सब का निराकरण करना नहीं बुद्धि यु ज्ञान कृष्णव का तो समस्तवि सर्व विषय के ज्ञान अल्प में परिचन्नों को सर्वज्ञान मानते एक कार्य एक कार्य में संपूर्ण देहे बहिर्वा प्रतिमा देह के अंदर हो अथा बाहर में किसी को यही सब कुछ है उस कुछ नहीं सबका खंडन यही परमार्थिक पर एतावान एता आत्मा ईश्वर व न पर इतने ही आत्मा ईश्वर उसे कुछ नहीं यथा नग्न क्षेण का कादिना शरीरानुवर्ती देह परिमाणु जीव ईश्वर वास्तव निकाले सकम नग्न क्षेणवादीना जैन मत है और प्रतिक्षण नाश होने वाले बौद्ध है शरीरानुवर्ते देह परिमाण जीव ये मानते हैं जैन है देह के परिमाण शरीर के अनुवर्तित देह परिमाण जीव ईश्वर वाषा द्वारा जी कुछ बौद्ध वस्तु को बनाते हैं यही है परमात्मा और सचेतन एक कार्य सकम आसक्त एक अहेतुकम में तो में भी एक सकत्में कैसे सकते एक आत्म सर्व एक ज्ञान सकत्में एक जकना जे निरूक्तिवूत तत्थ सूतविष्टा तत्थव न तत्वाद अहेतुकअा युक्तिकुक्तिर होने से ज्ञान आभासे अहेतुकअ अल्प अल्प विषय है ये पहले का अर्थव्यों तो क्यों अल्पक्यों अल्प विषय अल्पफलवाद्वा विषय अल्पे परीक्षण विषय कंश अल्प है, है। फल भी अल्प है तत्म समुदार स्वये तधास ये स्वपत विषय त आधार सर्व विषय से आसे आस फल फल से अथ विषय से अल्पे अलफलोण सेमस ज्ञानम्षण अभव प्रमाणय तामस प्रकार तमसान हिप्राणीनादृष्य है पानी है इसे ज्ञान है जो सनातन धर्म में प्रतीक उपासना है वो तो प्रतीक उपासना करके सर्वत्र किया राममय सब जगह जान हरिदेव जगत जगत सर्वत्र एक रूप से लेकर के अष्टादश पुराण में जहां देखेंगे किस रूप से परमात्मा की स्थिति करते करते पूरे सर्वात्मा का है सर्व रूप आपसे भिन्न कुछ नहीं वही तात्पर्य एक प्रतीक में उपासना करने के लिए शास्त्र में कहा गया किन्तु सर्वत्र वो सर्व रूप है सर्वत्र है व्यापक है इस रूप से उपासना करनी है इसलिए जो ऐसा नहीं मान करके किसी भी एक को लेकर के उस तो शास्त्रित्व तो का नहीं है कहीं नहीं है जो कहेंगे प्रतिमा में परमात्मा नहीं, तो भी परिच्छन मान लें अपरिचन सर्वव्यापक है सर्वव्यापक नहीं मान करके किसी कि में परिचन्न मानना ये अल्प है परिचलन करव बितेगा प्रतिमा में है सर्वत्र ही है सर्वत्र होने पर इसलिए प्रहलाद में भक्त वो स्तंभ के अंदर निशंभ प्रकट करने के लिए तो इसी प्रकार सर्वत्र सर्वव्यापक सिद्धांत है उसको बताने के लिए वो विभिन्न स्थान में प्रतिक्रूप से लेकर के कहते हैं से उपासना शास्त्रीय मत है उपनिषदय भी परमात्मा इंदिरा के गर्व खंडन करने के लिए एक भ रूप से पकड़ रूप से तो ये सब एक प्रतीक उपना सातमत है किंतु एक में ही है अन्य तो नहीं है अथवा अच्छा सब है और वहाँ नहीं है ऐसा नहीं सर्वव्यापक है वो जैन आदि के मत है यह परिमाण है उससे अत्यूत नहीं और अपने अपने मत के अनुसार इधर मूर्ति पूजा खंडन करेंगे अपने अपने किसके मूर्ति बना करके उनको प्रणायन करेंगे अन्य का खंडन करे अन्य किसको माने किस नाम का खंडन करेंगे इस नाम को कहेंगे ऐसा नहीं जो अपने शास्त्रीय में एक नाम में प्राधान्य देकर करते उसमें लगातार वृत्ति बने ज्ञान बने एक रूप का चिंतन करता है इसलिए न कि एक ही रूपये वो वास्तव रूप रहित है किसी रूप ऐसी प्रकट हो सकते हैं और जब भक्त जिस रूप में ध्यान करना चाहता है उस रूप ऐसी परमात्मा प्रकट होकर के कृपा करते हैं इसलिए किसी रूप को लेकर आलम्बन लेकर चलते हैं किंतु यह अर्थ नहीं कि वही रूप है अन्य रूप नहीं है यह अर्थ नहीं यह तामस है जो एक में आसक्त होकर के यही है परिचिन बुद्धि और तामस है तो। पार्थ कर्म अनंतर वक्त अनत तीन प्रकार कर्म के कहने लिए आगे तीन श्लोक है अथत्कार मणसुद्धम तीन प्रकार कर्म कर्म तो तो तो तो तो तो करूपय पहले सात्विक नियतं नियतं संगरहितं संगरहितं षकृत अफल कर्म कर्म कर्म नियतं नियतं संगरहितं कर्म नित्य कर्म संगरहितं आसक्तिवर्जित राग देशतः राग देश कोई राग से कोई देश से कर्म करता है भिन्न कर्म फलम चाहने वाले फल के द्वारा जो क्या कर्म किया जाता है तत्विक से नित्यम संगरहित का आस्य वर्जित अराग देशन देश प्रवृत्तन से कृतम ऐसे कर्म को राग दिशत कृतम कहेंगे जो राग से कुछ करते है किसने आसक्त हो करती है अथवा अच्छा किसी द्वेश करके कोई कर्म करते है वो हो गया राग दिशत कृतम उसे विपरीत हो जाएगा विपरीत कृतम राग दिशत कृतम और फल प्रष्ठ फलम प्रेषती तो फल प्रष्ठ फल चाहने वाला फलतृष्ण फले तृष्णा ऐसे फल तृष्ण है तद विपरीत नो कर्म करता है उसको कर्म कर्म करता ऐसा कर्म कर उसको शास्त्री को करते राज कर्म निर्दिशति राजस कर्म करते यत्तु यत्तु यत्तु कर्म कर्म कर्म युकाव बहुलायाद्राज सुदा यत्तु कर्म कामेप सुना साहकर साहंकारेण बहुलाया सं कर्म क्रिय थे तद तो रा उदाह यु तो कामे सुना सहंकारे ना बहुलाया सम कर्म काम ईक्षण फल चाहते हुए अहंकार के साथ जो कर्म करता है बहुलायासम बहुत कर्ष करता है तद तो रा कहा गया कामेट सुना, कामेट सुना काम सुना का फल प्रश्न काम्यंत काम काम्य काम फल फल प्रश्न कर्म साह सहकार तत्व तो, तो ज्ञान अपेक्षा ज्ञान जब तो नहीं होता तो तो अहंकार रहता है ज्ञान हो जाने पर अहंकार नष्ट होता है तो यहाँ जो सहंकार कहा गया ज्ञान जब तो, तो नहीं होता साहकार इसे अभिप्रा से तत्व ज्ञान अपेक्षा है ऐसा नहीं है सत्व तो ज्ञान जो तो नहीं होता अहंकार नष्ट नहीं होता है त्यज धर्मम अधर्मम तो उभय सत्यान्त त्यज उभय सत्यान्त त्यक्त ये न तेजसी त्यज तो धर्म अधर्म सत्य मिथ्या सब को तो सब तो छोड़ने के बाद ये न तेजसी अहंकार के द्वारा सब त्यजो अहंकार को भी त्याग करो अहंकार ज्ञान नहीं हो तो अहंकार नष्ट नहीं होता देहादि में अनात्मा में आत्मागोधि इसे अहंकार यहाँ नहीं देना यहाँ कहते साहंकार जो कहा गया सहंकारण से न तत्व तो ज्ञान अपेक्षा जो तो तत्व तो तो तो ज्ञान नहीं तो अहंकार इसको नहीं देना तो ठीक नहीं तत्व ज्ञान होता निरहकार सहंकारण तो अज्ञान के कर्म ये तो विवक्षा हम भारत तत्व तो ज्ञान वाले तो निरहंकार है और साहंकारन तो क्या तो अज्ञान के द्वारा किया गया कर्म ऐसे यहाँ भक्त निशा भगवान का है इसका भारण करते ऐसा सहंकारे नत्वज्ञानी सत्वज्ञान बच्चा निरहंकार कर्म अक्षंकारे न अज्ञान कर्मती न विवक्ष्य सत्वज्ञानी को निरहंकार कहेंगे उसकी अपेक्षा सहंकार अज्ञानिक विवक्षित नहीं तरी किम तर विवक्षित क्या विवक्षित पुष्य कि प्रश्नवा क्या है उसका उत्तर है यो ही दुरीतरहित श्रोत्रिय लोकादणपेत तद अहंकार वर्जित कर्म तदपेक्षा तो इधम सहंकार कर्म से उत्तम इत्या दुरीतरित पापरित्रियपापत्रियम <coughs> अध्ययन करने वाले सदाचारी लोकादणपेलौकिक तो लो है तस्द अहंकार वर्जित कर्म अहंकार के कर्म करता है गर्भवादि छोड़ कर तदपेक्षा तो इधम सहंकार का उसको लेकर के वो अहंकार करता है उसकी अपेक्षा अन्य कोई अज्ञान साधारण वैज्ञानिक से आत्मज्ञान नहीं तो नहीं, नहीं? तो अहंकार से कर्ता मे कर्म करता हूँ धार्मिक ऐसे कर्मों से कव्या सहंकार लौकिक शोस्त्रीय निरहंकार अच्छा लोक में शोस्त्रीय निरहंकार लोक उठ के अच्छा सहंकार का तत्व के नज्ञान निर्वहंकार से कर्मकर्तृत्व अपेक्ष सहंकार इत्यादि किमें सब तो ज्ञान ही निरहंकार वो तो कर्म करता है इसकी अपेक्षा करके ने इत्यादि क्यों नहीं माने से यो ऐसे यो भी परमार्थ निरहंकार तो आत्ममित्र न से कामे सुप्त बहुलाया से कर्तृत्व प्राप्ति रखी जो परमार्थ निरहंकार आत्म है आत्मज्ञान ऐसा यदि निरहंकार है कामे सूप्त उसमें नहीं होगा बहुलाया से कर्तृत्व तो भी नहीं होगा यहाँ सहनकार ने कह करके कामेक्ष सुना करना बहुलायासम यदि निधहकार अपेक्षा करेंगे तो काम सू तो बहुला तो तो तो ऐसा नहीं काम तो बहुलाय से तो अज्ञान सिद्ध हो जाएगा फिर ये एक सहांकार कहना क्या जरूरत तो तो है और कहेंगे तो सहंकार से काम सुख फल अज्ञान ही करेगा इससे तीन विशेषण जो दिया है उससे सिद्ध होता है यहाँ सहनकार का अज्ञान नहीं ठीक है विशेषणातर बता देव सत्तविद्व निवार जो कामिक कामेक्ष बहुलायसम तो ये विशेषणों से ही सप्तव तो ज्ञानी का निवारण हो गया क्योंकि सत्व तो ज्ञानी कामेक्ष नहीं हो सका है बहुलाया कर्म नहीं करेगा इसलिए इससे ज्ञानी का जो निवृत्त होगी फिर सहांकार ने कहना ज्ञानी की निवृत्ति के लिए ऐसा नहीं न तदअपेक्ष विशेषण ज्ञानी का अपेक्षा ये सहांकार विशेषण नहीं सहंकार से वह राज से कर्म ही कर्तृत्म ये तो कौनिटी के न्याय साधा ही थे जो राजस्व कर्म में करता है वो तो अज्ञानी ही है साप्विक कर्म भी अज्ञानी ज्ञानी नहीं करता है। इसे सहंकार से व राजस्य कर्म करतृत्व इसको दिखाते हैं कईमित के न्याय सात्विक से कर्मणु अनात्मवित्त साहंकार करता जो मत राजस्व काम सही हो जो साप्त्विक कर्म अभी कहा गया नित्य कर्म करता है वो सात्विक कर्म भी जो करता है वो तो भी अज्ञान ही हुआ अनात्मविद सहंकार करता है अनात्मित रोज भी, भी सहांकार हो क्योंकि ज्ञान जब तो नहीं हुआ तो तो, तो सहांकार करता है तो राजर्षाम के, के लिए के क्या कहना इसलिए उसकी अपेक्षा करके हम निरहंकार नहीं किया गया है न आत्मविदो अन्य निरहंकार तो भाग कथम तदअपेक्षा सहांकार नहीं उत्तम तक शंका है आत्मज्ञान से अन्य कोई पुरुष निरहंकार नहीं हो सकता है तो फिर चौदह अपेक्षा के सहांकार कहीं कोई निरहंकार पहले सिद्ध ज्ञानी से भिन्न उसके अपेक्षा इसको सहांकार कहा गया ऐसा तो नहीं होगा ऐसे संकाहन से कहते लोके अनात्म विद्यपि तृतीय निरहंकार से थे और आत्मज्ञान निर्हकार नहीं कि उसका आत्मज्ञान हो गया यह अर्थ नहीं निरहंकार एवं ब्राह्मण ब्राह्मण निरहंकार अहंकार तो उसका अर्थ नहीं की तत्व ज्ञान हो गया इसकी अपेक्षा तस्मात सदअपेक्षा सहंकार कहा गया है इसलिए यहाँ तत्व ज्ञान गति यानी जो अहंकार रहित होकर के करता है ब्राह्मणों अथवा कर्तय उसकी अपेक्षा यहाँ सहंकार कहा जो करता है राज के कारण साहन कार्यदूर क्रीय बहुलाया कर् कर्ता के द्वारा बहुलाया से बहुत पच्चा कर्म महताया निर्वर्त कर्म तत्कर्म राज कर्म उदाहर मस कर्म का उदाहरण उदाहते अबंधम क्षय हिंसा मनवेश पौरषंध मोहादारभ्यते कर्म यमस मुच्यतेम सन पौरता अनुबंधम अनुबंधे पश्चात भावी किसे इसका क्या होने वाला अनुबंधम क्षय नाश होने वाला हिंसा क्या पीछा नहीं करके ये परिश्रम करता है मोहादारो से करता है उसको तामस कर्म कहते अनुबंधम पश्चात भावी यद वस्तुस्व अनुबंध उचित तम च अनुबंधम और क्षय यस्मिन कर्मणि क्रियमाणे शक्ति क्षेत्र शेव, अर्थक्षे वर्षा क्षय शक्ति का क्षय अर्थक्ष उसका विचार नहीं करके हिंसा भी प्राणी पीड़ान अनपेक्ष विचार नहीं करके और पौरुषम पुरुषा कार्म कर्म समापय इतम आत्मसामर्थ्यम इसका भी विचार नहीं करता पर सतम इतनी अनुबंधादी अनपेक्षक उनकी विचार नहीं करके पौर शांता इस पर विचार नहीं करे। कर मोहद आरभ्य अभिवेक आरम्भ करता है कर्म इसे कर्म के ताम तम निर्भतम तामसमित कार्य पक्ष शिव इधान कर्तृत्रैवध्यम ब्रुवं नादौ सात्व कर्ता कर्ता तीन प्रकार ये कर्ते सात्विकता के पास करते हैं वादी वादी उच्यते उच्यते मुक्तंगो नहंवादी धृत्युत्मितोकार कर्चा सात्विक उच्यते संग मुक्त संग समय परित्य संग्रहित संग्रहित अन्दी अहम वीलम से अहमवादी अहम अहम ऐसे बोलने वाला स्वभाग विपरीतोदी धृत्युत्मित धृती उत्साह युक्त सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता फलाकी सिद्धि हो अति होकर नित्यादि कर्म करता है सिद्धिया के लिए विचार नहीं करके उसको सात्विक उत्साह के साथ धैर्य के साथ करता है अहम बाजी नहीं करता है संग सतान दिया संगो नाम फलाभिसा कर्तृत्वि दोनों प्रकार फलमे संग्रा कर्तृत्व ये दोनों चोर करके बहुत मैं तो? कर रहा हूँ ऐसे स्वभाव नहीं आगे धृतत्साहबंधित धृतारण धारण का टीका में धैर्य उत्साह उद्यम उत्साहत संयुक्त असिद्धो निर्विकार जो कर्म किया जाता है उसके फल सिद्धि निर्विकार फल की सिद्धि हो उसमें कोई विकार नहीं कर्म करता है ठीक है क्रियमाण से यदि फलान अभिसंधित फलानभिस तभी नानुष्ठेय विश्रम हो संभवे जो कर्म किया जाता है उसमें फल की यदि इच्छा नहीं तो न अनुष्ठान विश्रम अनुष्ठान में विश्वास नहीं होगा अनुष्ठान नहीं करेगा विश्वास नहीं हुआ ऐसा संक्रांत से कहते केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त ये शास्त्र प्रमाण से प्रयुक्त वह करता है न फल राग आदि फल रा फल राग आदि के द्वारा रहित तो। तो तो तो हो करके नहीं अयुक्त है ये न रहित पाठ भी है कितने है ना प्रमाण पुक्त फलरागा दिना अयुक्त है न फलरागा दिना होगा तो युक्त होगा अयुक्त अवग्रह न भी न नहीं तो ठीक है न के बीना केवल शास्त्र प्रमाण फलरागा अयुक तो, फलराग नहीं ना टिकांतर न टीका फलरागा अयुत ये फलरागा इत्यादिश्देन कर्मराग फलराग कर्मराग के अयुत तो न नहीं फलरागा अयुत फल राग फल में राग कर्म में राग रहित होकर कर्म करता रही तो कर्मकर्ताय स निर्विकार उच्य एवं विकारा स साक्तिचित शक्ति करते राज कर्ता कथयती राजस कर्ता कथन करते भगवान रागी ही। रागी ही। करता रागी करता करता रागीी कर्मल प्रेक् हिंसात्मको शुचि हर्षशोका कर्ता राजस परकर्तिषशी राघवशी कर्म में अथा अच्छा कर्म फल कर्मफल कृष्ण फल चाहने वाला लुब्ध लो लोभ परद्रव्य में कृष्णा हिंसात्मक हिंसात्मक है हिंसा करता अशुचि अपवित्र शुचि है शौच है बाही अंदर दो प्रकार दोष रहित बाह्य शरीरि और अंदर मन में सूचित रागदेष रहता हर्षो का अनुच करता कहा गया रागी रागित राग तो के लिए कर्म विषय कर्म को में आसक्ति कर्म फल प्रेक्षित फल राग से पृथ्वत अपना क्योंकि कर्म फल प्रेक्ष के लिए फल राग अलग आ गया इसलिए यहाँ राग सदी कर्म विषय राग के बोलना कर्म फल प्रेस कर्म फलार्थ लुब्धता से परद्रव्य सुजात तेनाली संजाता कृष्णा इस पर द्रव्य में जिसकी कृष्णा हो लुब्ध है तीर्था सद्रव्या परित्याग तीर्थ आदि जहाँ दान करना चाहिए द्रव्य त्याग नहीं करता है उसको लुब्ध कहते हिंसात्मक परपीड़ा करो स्वभाव ये हिंसात्मक हो परपीड़ा करना स्वभाव असुचित बाह्य अंत शौच वर्जित बाह्य के द्वारा अंत है मन शुद्धिजित हस्तशोक इत अन प्राप्त शोक प्राप्त स्वाभाविक सुख ये अथ इष्ट वियोग शोक हतोपर संयुक्त हत शोक से युक्त करमण संपत्ति विपत्तिध्या हस्त से आसान कर्म के संपत्ति सम्पत्ति हस्त और कर्म में शोक साध्यान संहित यह करता सराज तो तक तो कहा गया टीका <coughs> में यह सत्य से पूरा हुआ फल राग से पुस्तक यह नाथ यहाँ पुरातना तो आगे है आगे है ये को पर क्या छत्तीस पुरानी अठीस आएगा अठाइस बोले छत्तीस दीर्घसूत्री दीर्घसूत्री तामस अयुक् प्राकृत स्तब्धो नैष्कृति कोलकृत विषादी दीर्घ सोत्री चर्ताच्य सेमस अयुक्त असम आत प्राकृत है, असंस्कृत बुद्धि असंस्कृतबुद्धि शब्द है, न, नम्र नहीं ष मायावी षस्ती नैस्कृति परवृत्तिदनपर काछदनपर अलस अप्रवृत्तिशील कर्तव्य से कर्तव्य होने पर भी रोच नहीं होता है दिशादी दीर्घ शुद्धि कर्ता काम कर वास्तव में देखो अयुक्तकार तो असमित प्राकृत कार थी का अत्यंत असंस्कृत बुद्धि संस्कारयुक्त बुद्धि हो तो, तो। प्राकृत तो तो तो तो नहीं शास्त्रीय बुद्धि अत्यंत असंस्कृत बुद्धि बाल सामन शब्दों का द्वंदव तो न न न न न न नमस्कार नहीं करेगा उद्यम को स्तब्धों मी ये शक्ति ग्रहण कार्य अपने सामर्थ्य को चुकाने खराब नहीं कर सकते नैस्कृतिकना इसका ही टीका में तो। अर्थ स्वाभिप्राय अप्रतिकरण अप्रति पूर्वकम परपीड़नम परवृत्ति विच्छेदनम यह अपने अभिप्राय अप्रकटिकरण पूर्वक स्वाभिप्राय को प्रकट नहीं करते हुए पर को पीड़ा देना यह परवृत्ति विच्छेदन है परवृत्ति का विच्छेदन है परवृत्ति विच्छेदन से अर्थ आगे अलस्यकार अप्रवृत्तिशील कर्तव्य से कर्तव्य में भी नहीं प्रभुतन ही अलस्य विषाद सर्वदा अवसन्न स्वभाव हमेशा ही दुख स्वभाव दीर्घ सूत्री च दीर्घ सूत्री च कर्तव्या दीर्घम सूत्रयुम शीलमस विश्वति गृहित विवक्षित अर्थमार्थ दीर्घ सूत्र तो स्वभाव लंबा करना कर्तव्यास जो करना है करेंगे काल करेंगे आगे करेंगे दीर्घ प्रसारण यद यद्य सोवा कर्तव्य तब मासना आज है, करना है कल भी कर्ण है मास समय मासना दीर्घ सूत्र ये होता है कर्ता स काम से उच्य है एक कर्ता तो काम से कहा जाता है ज्ञानादिनां प्रत्येकं ज्ञादी प्रत्येक त्रैविध्यम उत्तरा वृत्तिम्बा बुद्धे वृत्ते सुतेति ज्ञानादि प्रत्येक तीन तीन प्रकार का ज्ञान तो अंतरण की वृत्ति परिणाम है जिसकी वृत्ति है वो वृत्तिमत वृत्तिमया बुद्धि बुद्धि के वृत्ति परिणाम है, है, है। बुद्धि वृत्तिमति होगी बुद्धि बुद्धि में जैसे ज्ञान वृत्ति है जैसे धृष्टि भी वृत्ति है सुख दुख भी वृत्ति है का परिणाम बुद्धि है तब वृत्तीय धृतिया क्या बुद्धि का त्रैविध्य भी कहेंगे ज्ञान का त्रैविधि कहा गया था अभी बुद्धि का त्रैविधि कहेंगे यहाँ कहते ज्ञान कहने के बाद फिर बुद्धि कहते तो ज्ञान बुद्धि तो पर्यावरण आएगा लोग कहते इसलिए यहां कहते ज्ञान है वृत्ति बुद्धि है बुद्धि का ही परिणाम को वृत्ति कहते ज्ञान कहते हम प्रकरण को बुद्धि शब्द से लिया, उसका परिणाम है ज्ञान और हो बुद्धि होगी वृत्तिमति बुद्धि वृत्तिमति बुद्धि का त्रैविध भी कहेंगे पहले ज्ञान को वृत्ति का त्रैविध ता था वृत्ति वाले बुद्धि का त्रैविध कहेंगे और बुद्धि का एक परिणाम है धृति तो धृति भी त्रिविधा कहेंगे बुद्धे तब वृत्तिया छाया बुद्धि की वृत्ति धृति नामक जैसे ज्ञान सुख दुखा भी वृत्ति है बुद्धि अंतक जैसे अंतकर्ण की धृति नाम की एक वृत्ति अभी बुद्धि और बुद्धि के वृत्ति धृतियों में धृति का कई विधेयक कहते हैं बुद्धे भेदं भेदं भेदं त्रिविधं त्रिविधं त्रिविधं बुद्धिर्भेद धृते गुणत सेनंजय बुद्धे धृतस्ुणेद बुद्धेर धृतस्थव भेद बुद्धि होगी बुद्धिमती और ध्वतीयोगी इसके वृत्ति है उनका त्रिविधम पृथ्यमाण कहा जाने वाले अशेषेन सुन बुद्धिर्भेद धृत्येद गुणतः का तो गुण तत्वादि गुणत त्रिविधम सुन ये शुक्र उपन्यास कहा गया है सूत्र विवरण प्रतिजानी सूत्र व्याख्याशेषण यथावृक्त विवेकत धन समनजय संबोधन करते अर्जुन से धनंजय तो निष्पादय तो धनंजय किमें दिग्विजय मनुषं दिवच प्रभु धनमेत धनंजय अर्जुन दिग्विजय में भू भूवर्ण आदि मानुसित और दैव तो होता है देवताओं का ध्यान उपासना ये प्रभुतम धनम अजयत दीप लिया अर्जुन ने इसलिए उसको धनंजय करते तत्रकी बुद्धि निर्देश पहले सात्विकी बुद्धि प्राप्त करते प्रवृत्ति निवृत्ति कार्या बंध मोक्ष बुद्धि का पार्थ सात्वी Doors, या निवृत्ति कार्यकारी भयाव बंध मुख्य व्यक्ति सावृत्वृ कर्तव्य निवृत्ति प्रतिषिधकर्तव्य कार्यकारी कर्तव्य कार्यकारी अलग कर्तव्य करते हुए करना नहीं करना भया भय भय कारण अभय कारण अबंध का साधन मोक्ष का साधन है प्रवृति है, प्रवर्तन बंध हेतु कर्म मार्ग प्रवृति सदस्य कर्म मार्ग लिया निवृत्ति मोक्ष मार्ग संस मार्ग मुख्य हेतु बंध मोक्ष साधन समान वाक्यवाद यहाँ बंधम मोक्षम जिसे वाक्य में कहा गया उसी वाक्य में प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द होने से यहाँ प्रभु निवृत्ति शब्द से कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग लेना कर्म संन्यास मार्ग अवगम्य थे नहीं तो प्रवृत्ति प्रवर्तन निवृत्ति का निवर्तन इतने मात्र रहते तो कर्म संस मार्ग इसलिए क्योंकि बंध मुख्य के समान राशि में गया टीका प्रवृत्ति आचरण मात्र अनाचरण मात्र से निवृत्ति किम लिख सकती प्रवृति का आचरण करता है निवृति कुछ नहीं करता अनिवृत्ति ऐसा क्यों नहीं लेंगे अगर बंध मुख्य सामनवाक्यस्वाक्य बंध मुख्ये एक ही प्रवृत्तिवृत्तिक्य में जहाँ बंध मुख्य कह गए वहीं प्रवृतिवृत्ति कह गे इसलिए कर्म मार्ग से बंध हेतुवाद मुख्य हेतुवाद संसम काम मग प्रवृत्तिशब्देन क्योंकि बंधक है तो मुख्यमारग संसमुख्यक होने से निवृत्तिशब्देन और आगे वृतिवृत्च कार्य प्रति कर्तव्या कर्क कार्य कर्तव्य प्रति कर्ण कर्णक विषयापेक्षावत योग्य विषय निर्देश कर्णरक करणा कर्म से किसका करना किसका अकरण निर्विषय तो नहीं होगा उसके विषय करना चाहिए किसका अनुष्ठान किसका अनुष्ठान निर्विषय तो नहीं होता सकता है इस विषय की अपेक्षा होने पर अवतरण करके योग्य विषय कहते हैं सत्य प्रश्न हो गया उत्तर है देश कालादि अपेक्षा दिष्टाधिष्टा अर्थाण कर्मण देश कालादि अपेक्षा करके दुष्ट अर्थक दृष्ट है प्रयोजन दृष्टि कर्म कुछ अधर्ग आदि के लिए कर्म ये सब कर्म है अनष साधन भय इसाधनम भयमित विभ्य भयचा भयमें भयाभ भयच अभयमें भयाभ बिदे अस्मा भय भयकार तपरीतम भय का कारण होता है। अन साधन कारण इष्ट साधने अभय कारण भयचा भयाभ दिष्टाष्टर्भ दिष्ट अदृष्ट विषय के भय अभय कारण उसको जो जानता है अरे बंधम मुख्यंतर बंधम क्या सहेतुकम हेतु हे सहे के साथ बंध का हेतु क्या है मुख्यमंत्री सहेतुकम मुख्य का साधन क्या है साधन के साथ को जो जानता है या व्यक्ति या बुद्धि व्यक्ति जो बुद्धि सात अर्थ सा कहा गया बंधादि मात्र ज्ञान से बुद्धि अंतर की संभावना अन्य ज्ञानी तो बंध मुख्य ज्ञान हो तो था कि सहेतु को कारण किता जानना बुद्धिशब्देशन से प्रागे त्रैवध्य प्रतिपादना प्रतिज्ञा विस्तार त्र अभी शंका करते बुद्धिशब्द से कहा गया ज्ञान पहले तीन प्रकार पहले कह दिया प्रतिपादन कर दिया फिर बुद्धि त्रैविध्यों प्रतिज्ञा कर कथन करते स्पष्ट कर देते श्री विकार त्र ज्ञान बुद्धिर्वृत्ति ज्ञान बुद्धि की वृत्ति है बुद्धि का परिणाम बुद्धिस्तु वृत्तिमती जिसमें वाला है एक तरह ज्ञान गुनर्धन विस्तार यदि वृत्तिश्वे से ज्ञान धृति भी तो एक वृत्ति है तो भी ज्ञान से आ गया अलग धृत्ति नहीं करनी चाहिए ऐसा संसान से कहते धृति भी वृत्ति है किंतु ज्ञान वृत्ति अलग धृत्य वृत्ति अलग है धृत्य अतिरिक्त विशेष है। बुद्धि बुद्धि का अन्य वृत्ति है ज्ञान के विशेष वृत्ति धृतिक का रखन करते हैं विशेष क्या है विशेष शब्द में ज्ञान व्यावृत्ति ज्ञान से अतिरिक्त वृत्ति है धृति ज्ञान भी एक वृत्ति है धृत्य वृत्ति अंत करण है जैसे है दुखकरण का जैसे धृती है जिससे ज्ञान से जलना है जिसे उसको भी अलग से करते ृतिम संकाश ओ शो मिश्र शुनो भगवृहस्पति